आज 8 मार्च 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर के आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका का अध्ययन कर रहे हैं जो उत्पल देव की विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसमें परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण किया गया है कि हम परमेश्वर की क्या अवधारणा हमारे मन में परमेश्वर के बारे में जब हम कोई कल्पना करते हैं तो जो बचपन की हमारी जो शिक्षा होती है उसमें अधिकतर लोगों के मन में एक मूर्ति उभरती एक रूप उभरता है कि परमेश्वर ऐसा होगा या तो उसके हृदय में आता कि मुर्गी मनोहर होगा हाथ में मुर्गी होगी या सिर सिर्फ त्रिकुटी लगी हुई हाथ में त्रिशूल होगा या इस तरह के किसी न किसी रूप की कल्पना हमको आती है लेकिन जैसे जैसे मनुष्य परिपक्व बुद्धि से विचार करने लगता है कि परमेश्वर की अवधारणा क्या है तो उसकी सर्वोच्च परिपक्व अवस्था वो होती है जब वो ये जानने लगें कि यहाँ पर जो कुछ भी क्रिया होती है उसका करने वाला या जो कुछ भी जाना जाता है उसको जानने वाला परमेश्वर है और ये क्रिया चूँकि वो स्वयं भी करता है साधक तो उसका भी आत्यंतिक स्वरूप वो परमेश्वर का ही है इस तरह ईश्वर प्रतिनिज्ञाकारी का परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण करने की सर्वोत्तम व्यवस्था है जिसमें ये बताया गया है कि परमेश्वर हम किसको मांगें दूसरा इसको लिखने का जो एक और कारण था कि जो अनिश्वरवादी विचारधाराएं थीं उन विचारधाराओं को उनका खंडन करना और लोगों में नास्तिकता की जो प्रचलन हो रही थी उसको रोकना क्योंकि जब हम ईश्वर को न माने हम सोचें कि ये सृष्टि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है अपने आप चलती है और इसको चलाने वाला कोई नहीं है और प्रकृति के अधीन अगर हमारी कोई ईश्वर की कल्पना है तो वो कहते थे तो वो प्रकृति के अधीन है तो ऐसी कल्पना को तर्कसम्मत रूप से जवाब देना जरूरी था तो हम अभी जो दूसरा हानिक पढ़ रहे हैं पहला हानिक हमने पढ़ा जिसमें उन्होंने ये बताया था कि परमेश्वर क्रिया और ज्ञान के द्वारा जाना जाता है जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है जो जान सके और जो उस जानकारी के अनुकूल क्रिया कर सके साथ ही साथ जो अपने आप को मैं की तरह पहचान सके कंप्यूटर में भी आप जानकारी जानते हो उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल देता है लेकिन वो परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो अपने आप को मैं की तरह नहीं जानता मैं को उन्होंने नहीं जानता चौथा उसमें स्वातंत्र होता है चाहे वो सीमित हो जैसे हम भी परमेश्वर होने के कारण सीमित हैं असीम संभावनाएं है हम में लेकिन हम शरीर के कारण सीमित हैं हम शरीर के अंदर हैं इसलिए सीमित हैं हमारी लेकिन फिर भी स्वतंत्रता आपको स्पष्ट अभिलक्षित होती है आज हम यहाँ बैठे हैं मनाया नहीं बैठे आज हमने सोचा था कि ये काम करेंगे और एकदम सोचा नहीं इसके बजाय ये कर लेते हैं तो हमको एक स्वतंत्रता है हम किसी जगह के लिए घर से निकलते हैं और सोचते नहीं रास्ते में कि नहीं ऐसा नहीं उधर तो हो जाता पहले। आप जाने के लिए स्वतंत्र ये स्वतंत्रता भी परमेश्वर का अभिलक्षण तो परमेश्वर के जो अभिलक्षण हमको दिखाई देने वाले हैं वो है ज्ञान क्रिया और स्वतंत्र विमर्श विमर्श के बगैर हम ये जान सकते कि मैं कौन हूँ ये एक चिट्ठी भी जानती है कि मैं हूँ अपने अस्तित्व को वो जानती है चाहे वो धूमिल अवस्था में जानती हो चाहे उसके पास भाषण नहीं हो लेकिन वो जानती है कि मैं हूँ हर कोई अपने रक्षा करना चाहता है हर कोई भोजन प्राप्त करना चाहता है अपने बच्चे पैदा करना चाहता है और इस सब में उसका स्वयं का निजी अहंकार है कि मैं हूँ मैं हूँ इसलिए मेरे को मेरा बच्चा चाहिए इसलिए मेरे को घौसला चाहिए अगर एक कुत्ता भी होगा तो खुद के बच्चों को संभाल करके कुतिया भी तो खुद के बच्चों को रक्षा करेगी बिल्ली भी होगी तो अपने बच्चों की रक्षा करेगी उसमें ये भी उसका मैं ही है जो मेरे ऑफ स्प्रिन से जो मेरे बच्चे हैं उनके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना तो इस तरह से परमेश्वर के जो स्वरूप हैं वो चार हैं जिसमें ज्ञान और क्रिया मुख्य है और विमर्श और स्वातंत्र और स्वातंत्र परमेश्वर की शक्ति हर व्यक्ति की एक शक्ति होती है वो बिना शक्ति के वो व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्य है क्योंकि व्यक्ति तो हमको कैसे दिखाई देता है अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखें तो हमको उसके बारे में दिखाई देता है कि ये कैसा है तो ये कैसा हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है बहुत सरल हृदय है बहुत ईमानदार है ये कहाँ से सिद्ध होता है ये उसकी क्रियाओं से सिद्ध होता है वो जो समाज में या संसार में जो क्रियाएँ करता है वो क्रियाएँ उसको बताती है कि ये व्यक्ति कैसा है अन्यथा अगर हम क्रियाएँ ना करें तो चाहे वो कितना ज्ञानी हो बिना क्रिया के वो ज्ञान सबको नहीं प्राप्त हो सकता इसलिए क्रिया जो है सबको दिखाई देती है, और क्रिया से ज्ञान सिद्ध होता है हम कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, हमको इसलिए कि हमको उसके ज्ञान के नमूने प्राप्त हुए तभी तो हम कह सकते हैं वो ज्ञानी है नहीं तो कैसे कहेंगे वो ज्ञानी कोई व्यक्ति ज्ञानी है या अगर आपको दिखता है वो तो तभी दिखेगा कि उसने कोई ऐसा ज्ञानपूर्ण कार्य किया उसने कोई अच्छा कार्य किया जो आपको लगा कि हाँ उचित प्रतीत हुआ कि संसार के कल्याण के लिए है मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है या ये कार्य ऐसा है जो किया जाना चाहिए अनुसरण किया जाना चाहिए जब ऐसा कार्य करता है तो हम कहते हैं कि नहीं वो अच्छा आदमी है वो ज्ञानी व्यक्ति है तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की जो हमारी अवधारणाएँ हैं उसकी क्रियाओं से बनाते है. तो क्रियाएँ ज्ञान और दूसरी बात जो क्रिया होती है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है यानी एक समन्वित प्रक्रिया है यानी हेफेजर्ड वे में नहीं होती क्रिया उसमें यानी एक बेतरतीब रूप से क्रिया नहीं होती उस क्रिया में एक क्रमबद्धता है जब हम अगर यहाँ से बोलें कि मेरे को यहाँ से बस स्टैंड जाना है तो मेरे पास स्कूटर है मैं उसकी जेब से चाबी भी निकालूंगा इस्कूटर लगाऊँगा फिर उसको ऑन करके वहाँ जाऊँगा है ना उस दौरान मेरे को ब्रेक एक्सेलेटर सबकी ज़रूरत पड़ सकती है सब का उपयोग करूँगा तो वहाँ पर जाने के लिए आप अगर गिरो तो सैकड़ों क्रियाएं हुई चाबी निकाली तो उसको लगाया तो उसको घुमाया तो ये सब चीज़ें तो एक लंबी प्रोसेस है लेकिन उस प्रोसेस का एक क्या नाम है कि मेरे को बस स्टैंड जाना क्रिया एक है लेकिन उसके अंदर अंतर क्रियाएं बहुत सारी हैं छोटी छोटी लेकिन उन समस्त अंतर क्रियाओं का उद्देश्य आपको बस स्टैंड पहुँचाना है इस तरह से जब हम कोई क्रिया क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और उन क्रियाओं में क्रमबद्धता के अलावा एक उद्देश्य सीमित निहित होता है तो वो क्रिया अन्यथा एक क्रिया ऐसी हो सकती हवा चल रही है पत्ते उड़ रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमको कोई उसका वो नहीं दिखाई देता है स्पष्टता है कि इसका उद्देश्य क्या है लेकिन कुछ चीज़ें हम उद्देश्य करते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं और जब उस उद्देश्य को पाते हैं या असफल भी होते हैं क्योंकि हमारी सीमा है इसलिए कई बार हम उस दृष्टि असल हो जाते हैं हम जाने के लिए बस स्टैंड नहीं पहुंच पाए रास्ते में दुर्घटना हो गई तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको मालूम है कि परमेश्वर का अभिलक्षण है एक स्वतंत्र एक क्रिया एक ज्ञान और एक विमर्श ये चार चीज़ें हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने आप को पहचान सके जो ज्ञान प्राप्त कर सके ज्ञान के अनुकूल एक व्यवस्थित क्रिया कर सके और उसमें क्रिया करने या न करने के प्रति स्वातंत्र की सीमित मात्रा जरूर हो असीम स्वातंत्र सिर्फ परमेश्वर के पास है जो शरीर यानी अंतरिक्ष और समय की सीमाओं से मुक्त है चूँकि हम अंतरिक्ष और समय की सीमाओं में जी रहे हैं इसलिए हमारे पास जो स्वातंत्र्य है वो स्वातंत्र सीमित स्वातंत्र्य है जैसे हम चाहें कि एकदम में उड़ के आसमान पर चले जाएं तो नहीं जा सकते चाहे हमारी इच्छा चाह हो तब हम नहीं जा सकते लेकिन अगर हम कहें यहाँ दौड़ के वो पकड़ लें वो बिल्ली का बच्चा जा रहा है तो हम दौड़ के पकड़ सकते हैं क्योंकि स्वातंत्र एक सीमा में है जो हमारी क्षमताओं में है वो हम कर सकते हैं जो क्षमता में नहीं कर सकते लेकिन क्षमताओं में है वो करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं ना करने के लिए हम स्वतंत्र इसलिए एक संत ने बड़ी अच्छी बात बताई थी अब हम कभी कभी अपने भाग्य को रोते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है हमारे पास तो कुछ नहीं है हम तो गरीब हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि एक खुटे से गाय बंधी है गले में एक रस्सी पड़ी है जिसको वो अपना बंधन मानती है कि मैं तो मजबूर हूँ वो रस्सी की लंबाई 200 फीट है और 150 फीट पे भोजन रखा है तो उसको 150 फीट तक चल के तो जाना पड़ेगा लेकिन वो जा सकती है क्योंकि गले के रस्से तो 200 फीट की अभी उसके लिए सिर्फ उसको परिश्रम करना है 150 फीट तक जाने का और वहाँ पर उसका भोजन रखा है वो ले सकते अगर वो यहाँ बैठे बैठे रहें कि भोजन इतनी है भूख लगी है खाने को नहीं है मैं तो गले में बंदी हुई मजबूर हूं तो ये क्या है ये हमारे अकर्भण्यता है इसलिए 200 फीट से ज़्यादा रखा हो तो वो प्रारब्ध है लेकिन 200 फीट के अंदर रखा है तो आपके पुरुषार्थ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं इसलिए कभी भी हम प्रारब्ध के नाम से रोने से ज़्यादा हमको अपना कार्य पुरुषार्थ करना है तो जो क्षमताओं में होगा वो तो मिल ही जाएगा जो हमारी प्रारब्ध में नहीं होगा तो उसके लिए प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलेगा और जो प्रबल प्रयास करता है वो खुटे को भी उखाड़ के जा सकता है 500 फीट पर रखा है भोजन तो भी खुटे को उखाड़ के ले जा सकती है वो गाय अब ये नहीं अतिक्रमण नहीं ये जो हमको प्रारब्ध है वो हमारे पूर्व जन्मों की बैलेंस शीट है इस बैलेंस शीट में नफा नुकसान करना हमारी स्वतंत्रता है यही तो पता था कि परमेश्वर हम हैं उसका प्रमाण है कि हम अपने प्रारब्ध को भी अतिक्रमण कर सकते यानी वो मिलेगा उतना ही जो प्रारब्ध में है लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा आप उस प्रारब्ध की हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो हमको मिलनी है लेकिन अगर हम प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए राजी हैं तो